रूपृष्टि न्य सकलम विकलम ब्रह्म प्रत्युप्राथानंद्रोण कामार चार सात लोग ऐसा मानते हैं कि पहले देह बनता है और फिर उसमें आत्मा बन जाती है और जब देह बैठता है तब आत्मा बैठ जाती है ये जैसे भांग में नशा पैदा होती है वैसे इस शरीर में नशे की तरह चेतना पैदा हो जाती है और जब शरीर से बिखर जाता है तब चेतना बिखर जाती है और आर्थिक लोग ऐसा मानते हैं कि जिसको देह मिलता है वो पहले से और वो देश छूटने के बाद एक को चिड़िया का देश क्यों मिला एक को आदमी का देश क्यों मिला एक को स्त्री का देश क्यों मिला पुरुष का देश क्यों मिला बोले तो आत्मा के साथ जो बाथना और कर्म जुड़े हुए थे उनके अनुसार बना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जैसे ईसाई और विश्वास, ईश्वर जीवात्मा और शरीर दोनों को साथ साथ बना देता है ना पूर्व की कोई बात ना है न वास्वान है ना कर्म है ना कमी है पहले से कोई जीव नहीं है जीव का शरीर नहीं है अपनी मौज से जीव और जीव का शरीर बना देता है लेकिन जब ये शरीर छूटता है तो इसके साथ जीव मरता है वो बच रहता है और वो कम्र में रहता है कयामत तक यानी प्रलय तक और फिर जिसके लिए मोहम्मद साहब या हजरत इंसाफ सिफारिश कर देते हैं कि ये हमारे मजहब को मानने वाला है ये खुदा बंदा का है काफिर नहीं है उसको तो हमेशा के लिए विहिष दिल जाता है उत्साह मिल जाता है और वे जिसकी सिफारिश नहीं करते हैं वो काफिर है करता हुआ है उसको दरक देता है इसमें हमारा इस केवल इस बात पर ध्यान आकर्षित करता कि चारदात तो मानता है कि शरीर पहले बन जाता है फिर उसमें आत्मा पैदा होता है और ईसाई मुसलमान मानते हैं कि जीवात्मा और शरीर दोनों को खुदा बना देता है ईश्वर बना देता है और एक शास्त्र ऐसा मानते हैं कि जीव भी पहले से है ईश्वर भी पहले से है जगत भी, भी पहले से है ये सब बना भी और जीव की वासना और जीव के कर्म के अनुसार ये शरीर उसको दिया जाता है शरीर के मरने से भी वो मरता नहीं अपनी वासना और अपने कर्म के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है ईश्वर अपनी मौत से नहीं देता है क्योंकि मौत से दो दे तो ये भेदभाव कहते करेगा किसको क्या दे, नहीं ज्यादा दे करें तो सबके ऊपर करें भ्रूसा करे तो सबसे ऊपर करे नहीं तो किसी से पक्षपात करेगा कोई तो उसका भाई भतीजा देता होगा भाई भतीजे का लोग पक्षपात करते हैं तो ईश्वर भी करता होगा कोई इसका दुश्मन होता होगा तो उसको साफ डीरिया बना देता होगा तो बोले नहीं ईश्वर न किसी का पक्षराज करता न किसी के साथ सु करता जिसका जैसा कर्म है जिसकी वासना है जैसी पूंजन की वृद्धि है उसके अनुसार ईश्वर देता ये तीन बात आपको बताए एक चार बाग की मान्यता और एक मुसलमान ईसाई की मान्यता और एक हिन्दू धर्म की मान्यता तो मुसलमान ईसाइयों का कहना है कि ईश्वर स्वतंत्र है ये बात सिद्ध करने के लिए ये कहना जरूरी है कि वो अपनी मौज से बनाता है और हिंदुओं का कहना है मैं बहुत बहुत जय हूं बड़ा संदर्भ हूं और देख्वर अपनी मौज से बनाएगा उसकी स्वतंत्रता तो जाहिर होगी लेकिन पक्षपात भी उसमें होगा और क्रूरता भी उसमें होगी तो इस ये अन्याय ईश्वर कभी नहीं करता जिसके लिए ये मानना जरूरी है कि जीवात्मा की वासना और कर्म पहले से रहते हैं उसी के शरीर मिलता है उसी के अनुसार सुख दुख मिलता है पहले से रहते हैं और शरीर छूट जाने के बाद भी रहते हैं जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी माने ईश्वर का अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक, तक जीवात्मा को संसार में रहना पड़ेगा तब जब ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होगा जब अनुभव होगा तब वो जन्म और मरण से स्वर्ग और नरक से बन सकेगा इसलिए जीवन में ईश्वर का अनुभव बहुत जरूरी है तो से इससे शक्ति विकसित हो गए ज्ञान से हो गए ईश्वर पर तो यदि उसको सिर्फ मौजी माने कि जैसे समुद्र में तरंग उठती है मौज मौजें तरंग होता है जैसे समुद्र में मौज उठती है और लहरें बन जाती हैं और खोइया बन जाती हैं और लहर उठती है और लाहौर बैठ जाती है ऐसे ही ईश्वर की तरंग में ये जीव जगत करते हैं तो ये दूसरी बात हो गई इसमें सिर्फ जीव का कोई पौरुष नहीं रहा तो ईश्वर तो बच गया लेकिन जीव को बिना कुछ किए तो दुख सुख मिलता है और जो कुछ कर रहा है वो करना उसका बिना फल दिए नष्ट हो जाएगा इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में अकृता त्यागम और कृतक प्रणाम ये दो तो उनके पारिभाषिक शब्द हैं जीव ने पहले पाप होने तो किया नहीं परंतु अब उसको सुख दुख भोगना पड़ रहा है तो बिना किए भोगना पड़ रहा है ये तो बड़ा भारी अन्याय है और अब जो कर रहा है उसका फल इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जीवन में भी नहीं मिलेगा तो किए हुए का नाश हो तो जाएगा तो जीव का तो दो नुकसान है इसमें पूर्व जन्म और उत्तर जन्म ना मानने से दो हानि है जीव के क्योंकि बिना किए भोग रहा है और किया हुआ उसको भोगने को मिलेगा नहीं दो नुकसान हो गया दो हानि हो गई और ईश्वर तक दोष आ दो गया कि वो किसी को सुख क्यों देता है और किसी को दुख क्यों देता है बिना कर्म के बिना वासना के यदि वो सुख सुख देता है तो अन्यायी हो गया मौजी भले हो पर मौजी होने पर भी अन्यायी तो नहीं होना चाहिए ना? ये हिंदुओं का हिंदू शास्त्रों का हो भारतीय शास्त्रों का ये दृष्टिकोण है अब ये देह आत्मा है ये बिना सोचे समझे बिना खोज किए बिना अनुसंधान किए यही मालूम पड़ता है कि देह ही सब कुछ है तो जब देह सब कुछ है तब ये बात आती है कि खाओ पियो मौजुराओ यही जगत का मेला है कौन जानता सब क्या होगा चलता यही मेला है खाओ पियो करो उसको दे रो जैसे मजा आवे वैसे करो फिर इसमें कोई तो नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बात बिना सोचे समझे चूंकि ऐसा मालूम करता है इसलिए ऐसा है ये बात मान ली गई है बिना सोचे बिना समझे बिना अनुसंधान के बिना खोज के बिना विश्लेषण के बिना गवेषणा के ये बात मान ली गई है कि मैं ये शरीर हूं तो दूसरी बात खाई कि तुम शरीर नहीं हो तुम प्राण हो जैसे लुहार की फांसनी होती है और उसमें हवा नहीं होती है वैसे मनुष्य के इस शरीर में प्राणवायु खड़ी हुई है तो वो इसके भीतर में हो अब देखो ये प्राणवायु भी दो तरह की होती है उसको सोचना बिता पड़ता है एक तो ऐसी प्राण वायु है जो शरीर में रहकर खून को यहां से वहां पहुंचाती है ताकत लाके देती है बाल बढ़ते हैं उससे पाचन होता है उससे नलापकरण तो मल नीचे जाता है उससे गटार आते हैं शरीर में जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो प्राण वायु पहुंचाती है समीकरण अपाण वायु नीचे जाती है प्राण वायु ऊपर से निकलती है समान समीकरण करता है ज्ञान उदार ये शरीर में रहकर शरीर संबंधी काम को निपटाने वाला एक प्राण है और वो इस शरीर से सूक्ष्म है एक ऐसा भी प्राण है जो मरने पर भी शरीर में रहता है एक ऐसा वायु है तो जो मरने के बाद भी शरीर में भरा रहता है वो ब्रह्मवत वायु है और जो शरीर को चलाने वाला वायु है वो ईश्वरवत वायु है ये देखो हाथ को तो उठाया नीचे गिराया कोई चीज उठा के ऊपर फेंक दिया कोई चीज उठा नीचे फेंक दिया हाथ को समेट लिया हाथ को फैला दिया चलने लगे ये सब क्या है तो ये शरीर में जो प्राण है वो उसकी क्रिया है ये शामई काम सब कुछ नहीं है आजकल छोकरे छोटे हो गया ना सर तो चामई संवारने में लगी रहती है जैसे सब कुछ वही काम संवार काम संवार अरे भाई वो भी होगा कुछ तो तो। पर वही सब कुछ रह गया था देखो अपनी सांस को संवारने के लिए अच्छा आप कुआ बाहर से खींच के अपनी सास में मिला दीजिए तो उसके सास का संस्कार होगा कि सांस में गंदगी आ रही है बीड़ी तो है सिगरेट है, है तरह तरह से कुआ अपने साँस के साथ मिला देना होगा कोई देर के लिए उत्तेजना डरे हो जाए लेकिन अपने प्राण को आपने गंदा किया कि नहीं किया अब और गंदगी की चर्चा आपको क्या करें उस समाज दिन भर चांद कमाता है उसको चांद की गंद नहीं आती लेकिन जिनका काम से काम नहीं पड़ता है वे लोग जब उसके घर के सामने से निकलते हैं सब मालूम पड़ता है कि उसको कितने दुर्गंध में रहने की आदत पड़ गई है तो हमको कभी कभी मुंबई में किसी किसी मकान में जाने का काम पड़ा है उस मकान में मांग सकता होता है हे भगवान अब जो लोग सह गए हैं वो तो सह गए हैं गाँव पे बाहर रखते हैं मान जलाना नहीं पसंद करते हैं और अपने देश को जिसमें बना तो दिया मांग सकता है अब उसमें से जो गंध निकलती है वो आपकी सांस में गंदी है कि नहीं अरे हम साफ होने की बात नहीं करते हैं तो आप अपने प्राण को है ना जो आपके शरीर का संचालन करता है उसको गंदा बनाते हैं गंदा अरे वो तो शुद्ध परमेश्वर है वो तो आस्था देखो तो आप कश्मीर क्यों जाते हैं बिंदल में क्यों जाते है? जंगल में क्यों जाते हैं समुद्र में क्यों जाते हैं तो वहां शुद्ध हवा मिलेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा आप अपनी सांसों को प्राणों को आराम देने के लिए शुद्ध वायु में जाते हैं वो जब शुद्ध रहता है पवित्र रहता है तब आपको आराम मिलता है और उसको जब रोचित बना देते हैं गंदा बना देते हैं ये प्राण ब्रह्म है मृतदेह का भी परित्याग नहीं करता इसलिए उसको धनंजय वायु बोलते हैं वो शरीर में ब्रह्म की तरह रहता है और ये सब काम करने वाला खून को चलाने वाला मल को नीचे भेजने वाला बाल को बढ़ाने वाला भोजन को पकाने वाला निकालने वाला ये सब क्रिया जो शरीर में होती है हिलना जोड़ना आप ये हसी मान इस काम की मशीन नहीं है वो आप मशीन चलाने वाले हैं आप इंजन नहीं है था जिस रात से इंजिन चलता है और एक गाड़ी का इंजन चलता है मास्क से सब आप इंजन नहीं है आप तो आप प्राण है ठीक है।, तो तो तो तो है यही लगता है कि मैं देव नहीं हूँ मैं प्राण हूँ ये पहले खूब निश्चय कर लेना चाहिए विचार से युक्ति से ज्ञान से जैसे हो वैसे ध्यान करो मैं देव नहीं हूँ मैं प्राण हूँ इसके बाद दूसरा विचार पैदा होता है ये तो जो प्राण है ये तो चर्म है आदमी सोता है सांस तो चलती रहती है और चोर चोरी कर ले जाए तो सांस को पता ही नहीं चलता है कि कोई चोरी करके ले गया ये तो अपने को जानता है और ना तो दूसरे को जानता है णू नात्मा जड़त्रे नेतन दोषिता आत्मा तो चेतन है जो अपने को भी जानता है पराये को भी जानता है तो उस दुश्मन को पहचानता है जिसमें पहचान ही नहीं वो आत्मा कैसे पहले देह के भीतर प्राण को देखो अब प्राण के भीतर चेतना को तो देखो चेतना ऐसा ये शरीर है ऐसे प्राण शरीर है इसी प्रकार एक मनोमय शरीर है ये तुम हटी मान चांग के सुतले नहीं हो तुम साड़ी नहीं हो तुम कोट सदलूम नहीं हो और उसके भीतर भरी हुई उसको जाने डुलाने वाली लहराने वाली हवा भी तुम नहीं हुई तुम भीतर ये देखो ये विचार का क्रम तो जब आदमी काट कुट करने लगता है ना तब तो उस संप्रदाय जो ऋषियों का संप्रदाय है वेद का संप्रदाय है उससे बहे धूप हो जाता है ये कोई तरकी शि की बात नहीं है ये तो अपने को समझने का एक रास्ता है ईश्वर के ज्ञान का ब्रह्म के ज्ञान का अनुभव का एक मार्ग है मार्ग से चलोगे तब तो ये मिलेगा और यदि अमार्ग से पहुंच के इसको पाने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा इसके लिए जो रास्ता इस आत्मा के साक्षात्कार के लिए जो रास्ता निश्चय किया हुआ है उस रास्ते से उस ग्राम से जिसको हो सब तब ये मिलेगा मनमानी करने से यह नहीं मिलेगा वो। हमने कहा वो दिख रहा है गाँव हम पहुंच जाएंगे सीधे सड़क से जाने की क्या जरूरत है और महाराज क्या हुआ कि हम सीधे जब चले तो बीच में खड्ड मिल गया खंडन उसके नीचे उतर गए है उतर गैस चढ़ने के समय बिक्रम हो गया और तो किधर जाए कुछ कार नहीं क्योंकि गांव पहले तो दिखता था बाद में दिखना बंद हो गया फिर एक बीज ने गांव के बीज ने चित्रकूट की बात कामतगिरी की परिक्रमा करते करते हमको तो बाजार दिख गया हमने कहा चलो सीधे चले पक्के मकान दिख रहे हैं हमको सीधे चले चले अब नीचे उतर गए खंड में तो न पहाड़ ही दीख है और न वो क्या हमें बाजार ही दीख है तब एक भीड़ मिला उसने काटा तो बात को हम नहीं समझते थे तो उसने कहा जिधर कि लौट गया है कालगिरी पर आया फिर सड़क से चित्र गुज गया सड़क पर बना हुआ था वो है ना तो खंडक नदी के नहीं उतरना पड़ता था रास्ते जो होते हैं उस पर विघ्नों के निवारण की छुट्टी रहती है वहाँ पहरा भी रहता है न वहां गुरु के आदेश उपयोग भी रहते हैं अब देखो मन की बात है मन सुचेतन स्वेरो सर्वस्त मन से ही सारी दुनिया मालूम पड़ती है इसलिए अब तीसरी कक्षा स्वीकार करो तुम बाहर कुछ नहीं हो देह के बाहर जो कुछ है सो तुम नहीं हो वो न तुम है न तुम्हारा है दूसरी बात है और जो देह है तो ये तो केवल खोल है लकड़ी का घोड़ा ये लकड़ी का ढोड़ा खोल है जैसे सीता ने कहा है ना जैसे पुराना कपड़ा होता ऐसा है ऐसा जिस जीवन वाता ये तो कपड़ा है सब कैसे भीतर साफ करें सांस के भीतर मन भरा ये मन बहुत बहुत बड़ी है। इसी को सुधारने के लिए ये सब साधन है ये जो धर्म है भक्ति है योग है ये मन को संवारने के लिए है मन में जो ये जो आजकल को के लोग बोलते हैं बाबू लोग मन के भीतर सब कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है और चेतन मन में सब बुराइया ही बुराइयां भरी हुई हैं अच्छाइयां नहीं नहीं अच्छाई और बुराई दोनों उसमें भरी हुई पूर्व पूर्व जन्म के संस्कारों की अच्छाई भी है और पूर्व पूर्व जन्म के संस्कारों की बुराई भी है अपने मन में भलाई भी है बुराई भी है किसी का मन ऐसा नहीं होता जिसमें भलाई बढ़ाई वो विश्वास की बात करेगी और किसी का मन ऐसा नहीं होता जिसमें बुराई बुराई हो वो भी एक अपना कयास है जिससे दुश्मनी है उसमें बुराई मादत पड़ती है जिससे प्रेम है उसमें अच्छाई मागत पड़ती है वही काम अपना प्यारा करते, हैं तो कहते हैं अरे भाई ऐसा तो हो ही जाता है काम मन और वही काम जिससे अपनी दुश्मनी है द्वेश उससे हो जाए और तो एक भारत आदत भार। थोड़ा भारी काम वही होता है अपनी माँ से कोई गलती हो जाए तो लोग सब करदा डालते हैं बहन से गलती हो जाए तो करना डालते हैं बेटी से गलती हो जाए तो करदा डालते हैं क्योंकि वो अपना है और महाराज अपने दुश्मन की बेटी किसी से बात करती हो तो तो आक तो ये है मन की बदमाशी जी का नाम है मन की बदमाशी सबके मन में अच्छाई और बुराई दोनों तो में है अब ये देखना है कि आप अच्छाई बढ़ाते हो कि बुराई बढ़ाते हो पढ़ाने तो का क्या तरीका है महाराज तो पढ़ाने का तरीका यह है कि अगर आप अच्छाई के काम करने लगोगे तो आपके मन में अच्छाई का वजन बढ़ जाएगा और यदि आप बुराई के काम करने लगोगे तो आपके मन में बुराई का वजन बढ़ जाएगा इसलिए अच्छे काम करके अपने मन को शुद्ध करो तो मन के पांच अवयव हैं पांच हिस्से हैं मन के श्रद्धा ऋत सत्य योग ये सब जो हैं, उसमें है उसमें हिस्से हैं तो सखड़ी बात ये है कि यदि आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है को तो श्रद्धा जो गुण आप हाँ धारण करना चाहते हो उस गुण पर श्रद्धा हुए हो कि ये गुण बहुत अच्छा है सद धारण करो जिस शास्त्र को मानना हो उस पर श्रद्धा करो जिस गुरु को मानना हो उस पर श्रद्धा करो अपने साधन पर श्रद्धा करो कि साधन तो हम करेंगे तो हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी श्रद्धा रेत सत्य आदेश की जरूरत पड़ती है योग और आदेश क्या है, पात, है। ये बात करना है बात मन के बात है पहले से ये श्रद्धा श्रद्धा से तो श्रद्धा ने श्रद्धा में चारों वेद का निर्देश श्रद्धा में चारों वेद रहते हैं तो चारों वेद आपके कहते हैं कि जैसे सिर में यजुर्वेद है और मनोमय पुरुष है जैसे ये शरीर होता है वैसे एक मनोमय पुरुष है ऐसा ध्यान करना शरीर के भीतर प्राण है प्राण के भीतर मन है वो मनोमय पुरुष कैसा है और तो उसके सिर में तो यजुर्वेद का निवास है और उसके तागिने हाथ में ऋग्वेद का निवास है उसके बाएं हाथ में सामवेद का निवास है और उसके मध्य हाथ में अथर्वास का निवास है और आदेश उसकी आत्मा है तुम आदेश में है आदेश हमारे जो लोग जो होते हैं गोरक्ष जैसे जो है। हम लोग आदेश होते हैं तो कुछ बोलते हैं ना नमस्कार प्रणाम नमस्ते बोलते हैं और नहीं तो आया है हाँ बोलते हैं तो भोगते तो फिर जरूर हलोखल बोलते हैं आया है भोजते हैं <laughs> तो गोरखपंथी जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं आदेश आदेश आदेश रामानुष्ण संप्रदाय के लोग आपस में मिलते हैं दक्षिणी लोग तो अड़ियंत बोलते हैं अरियन उसका भी अंत कोई आदेश मन की आत्मा है आदेश मन को मार डालना ये मतलब नहीं है मन का कहीं लग जाना ये मतलब ही नहीं है ये देवकूफ लोग ऐसा समझते हैं उनका साधन से साधन से उनका कोई संपर्क नहीं है मन को मार कर जो तो साधन होगा वो तो अव्यवहारिक होगा उसका जीवन में कोई लाभ देखने में नहीं आएगा। मन को मारना ये साधन का लक्ष्य नहीं है संभा मन को समाधि लग गई कबर का दफना दिया मन को दफनाना इसका नाम तो बनाये है व्यवहार से भाग जाना ये कमजोर का लक्षण है अच्छा मन भराना हमारा मन यहाँ नहीं लगता है नाराज वहां लगता है और भले मानु तुम्हारी समझ में ये नहीं आता है कि तुम्हारा नौकर तुम्हारा कहा हुआ काम नहीं करता है है, उसको जो अच्छा लगता है वो तो करता है तुम्हारा नौकर कहाँ से हुआ तो साधन का अभिप्राय ये भी नहीं है और मन तो देखो स्त्री पुरुष के संबंध में साबाथ में लग जाता है मन तो खाने पीने में लग जाता है मन तो पैसा गिनने में ऐसा लगता है लाखों रुपए लोग गिन लेते हैं और एक रुपए की भी गलती नहीं होती है तो मन तो तुम्हारा लगता है अब क्या मन तो लगाओगे मन तुम्हारा अपनी में सो ही जाता है सब कुछ तो छोड़ के सो जाता है तो असल में साधन का अभिप्राय है मन का नियंत्रण मन का वशीकरण मन को अपने काबू में करना यदि मन तुम्हारा अपने काबू में नहीं है तो बोले यहाँ तुम्हारा मन नहीं रखता चलो तो तो तुम मन जहाँ जाए वहाँ तुम जाओ तुम्हारे नौकर जहाँ ले जाए वहाँ जाओ तुम मालिक नहीं हो तुम नौकर के काबू में हो तुम्हारा मन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ तुम जब लगा दो तब लग जाए, और जब वहां से हटा दो तब तो वहाँ हट जाए जब मन से कहो को, तब हो जाए जिना तुम्हारे कहे तुम्हारा मन कहीं चला जाता है बिना तुमसे इजाजत दिए तीन हवा देकर आगे देखो तो हाँ और घर में चौका ही नहीं जरा ही नहीं जरा ए? ऐसा मन किसका तो मन का जो वशीकरण है अच्छा एक बात यह है कि देव कहां रहते हैं और तो देव मन में रहते हैं वो शब्द नहीं है वो अक्षर नहीं है वो किताब नहीं है वो हमारे मन में वृत्तियों के रूप में वेद का निवास है हमारा दाइना हाथ है ऋग्वेद हमारा माया हाथ है सामवेद हमारा सिर है यजुर्वेद हमारा मध्यभाग है अथर्वेद और हमारी आत्मा है आदेश आदेश माने आज्ञा आदेश रूप होना ही मन की पवित्रता है आज्ञा के अनुसार चले एक सेठ को हो कोई नाव का घटना था नौकर। तो उसने अखबारों में सुगवा दिया हमको आदमी देखिए इंटरव्यू देने के लिए हमारे पास आओ तो कई लोग पहुंचे तो उसने कहा एक गिलास पानी ले पानी लेके आदमी आया तो सेठ ने कहा फेंक तो क्यों तो फेंका तो तो तो और एक गिराज पानी खराब उसने तो कहा सेठ तुमने ही तो पानी लाने को कहा तुमने फेंकने को कहा हमने बैठ दिया दस तो हजार फेंकें तो दूसरा तो आया तीसरा आया चौथा तो आया और तो पानी भरवावे और पानी फेंकवा दे और फेंकने पर पूछे क्यों फेंका तो तुमने कहा इसलिए फेंका बोले नहीं ऐसा नहीं एक आदमी आया बहुत बुधवार था उसने भी पानी भरा बच्चे तो तो बच्चों फेंका उसने कहा था गलती से हमसे हमको फेंक रहा चाहिए ये हमारी गलती है हम हरा देश को उसने गलती से बचा दिया जो भारत समझे निज दोष मन आपका ऐसा चाहिए जो आत्मा को तो निर्दोष कर रहे हैं आत्मा की आज्ञा का पालन करें और अपनी गलतियों को आत्मा के सिर पर न डालें जो तुम्हारे समझाई निज तो कहा कहा भाई हमने गलती से मारी हुई सेवाधर्श बड़ा कठिन है सेवक का धर्म बड़ा कठिन है वो कब किसको दुष्ट कहता है सेवक कब किसको शिष्ट कहता है सेवक सेवक अपने मन को तो वो जाहिर करता ही रहता है कि उससे किसकी दुश्मनी है किसकी दुश्मनी है। तो दोस्ती और दुश्मनी के अपने दोस्त और अपने दुश्मन के चक्कर में जो पड़ा हुआ है वो मालिक के साथ मिल नहीं सकता मालिक के साथ मिलना दूसरी चीज है और अपने दोस्ती और अपने दुश्मनी के चक्कर में रहना ये दूसरी बात है आदेश ही मन का स्वरूप है यदि आपका मन आदेश में स्थित नहीं है, है तो अपने ऊपर यज्ञ करते हैं ना भाव तो ऊपर पानी छिड़क लो यहाँ पानी गिरा दो ये सब कहना अब उठने के बाद बैठ जाओ अब आप बंद कर लो अब आंख खोल तो लो ये सब सिखाया जाता है वो कि आदमी आदेश में अवस्थित हो जाए मन मुखी न रहे ये मन का स्वरूप है बाहर की चीजों को देखता है मन सबको तो इंद्रियों के द्वारा देखता है चक्षुराध्यक्षतापेक्षम दे मनोभाग्यर्थ भाजकम जैसे कहीं पहरे कब लगाते हैं ना ऊपर बड़ा बड़ा पहरे का देखा दिया और दुर्दीन से वहां से देखा रहता है और इधर क्या है जगह तो से तो कोई अंजान आदमी को तो नहीं आ रहा है कोई ठोस सवार को तो नहीं आ रहा तो ये सब तो मन को पुरबीन दुरबीन दिए गए हैं जिनसे वो दुनिया की बाहर की चीज देखे लेकिन एक बात आप देखना मालिक को जो सुख दुख देना है मन का वो इंद्रियों की अपेक्षा से नहीं है वो कभी कभी जिसको बाहर से दुख बोलते हैं ना उसको तो भी सुख बना देगा जिसको बाहर से सुख कहते हैं उसको तो भी सुख बना देगा अच्छा समझ लेना कि तुम्हारा मन अगर तुमको ज्यादा दुख देता है तो पापी है वो तुम्हारा सच्चा नौकर नहीं है जो बार बार बार बार दुख ही देता चाहता है सच्चा नौकर तो वो है जो बारंबार सुख देता है जो दुख के प्रसंग को भी सुख बना दे वो मन मन है और जो सुख के प्रसंग को भी दुख बना दे वो तो अपना दुश्मन है तो सताचार है ये शल्य माना शल्य आप लोगों ने महाभारत में शल्य का नाम सुना होगा वो जो विष्ठ का मामा लगता है परंतु जब वो उनकी मदद करने के लिए घर से चला तो दुर्योधन ने जहां से चला था वहीं से उसके खाने पीने रहने रहने का सब बंदोबस्त कर दिया और नाम नहीं बताया जब शल्य पहुंचा और पांडव के खेमे में जाने लगा तो दुर्योधन खड़ा हो गया सामने हाथ जोड़ के आज आपको हाँ रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई खाने की, पीने की रहने की हमने यथाशक्ति व्यवस्था की थी शर्ज सारे तुम्हारी तुम्हारी ओर से थी मैं तो समझता था पांडवों की ओर से अब तुम्हारा नमक खाया और हम उधर से लड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा अच्छा तो हम लड़ेंगे तो नहीं क्योंकि वो हमारे भानजे हैं और जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं वैसे हम तुम्हारे सारथी बनेंगे तो बोले अच्छा कर्ण के सारथी बनेंगे कोशल्य तो सारथी तो बन गए लेकिन बीच बीच में ऐसा तीर सुख थे कर्ण के दिल में शल्य शल्य माने के के नौ, काफी को शल्य करता है वो कर्ण लगाने लगे निशाना अर्जुन पर तो कह गए कि तुम्हारे खानदान में किसी ने ऐसा निशाना लगाया है सुख कैसे जो कर अरे वो पीर है और तुम साथी के बैठे हो क्या जानो निशाना लगाते हैं और मिला जाए कर आ जाए और उसका निशाना चुट जाए इसको बोलते हैं है। वो तो अपने दुश्मन को मारना चाहता था और शल्य उसको ऐसा चिढ़ावे ऐसा चिढ़ावे मारा तो ये तुम्हारा मन कहीं शल्य तो नहीं बन गया है देखो मन ऐसा चले एक दिन देवी नाराज हो गई पार्वती खेलकर सनत कुमार पांच पांच वर्ष के बच्चे की तरह बैठे थे खेलते थे शंकर जी को नमस्कार नहीं करते थे तो बोले ओ हो हमारे पतिदेव को तो नमस्कार नहीं करते जा ऊट हो जा। तो तो जाए ऐसे जर उठाए तो उन्होंने सोचा दुख जाए जाएगा बहुत दिन हो गया सनत कुमार ऊट की तरह जाने लगे हैं तो एक दिन देवी ने कहा कि चलो देख तो आवे क्या हाल है का गए तो नीम के नीच पेड़ के नीचे बैठ के मौस नीद नीम की पत्ती खा के बैठ कर जा रहे थे और बाहर आ रहा था मुंह में और गए बोले चाह चाले बोले देवी तुमने ऐसी कृपा की देखो यह सरकुमार का मन है ऐसी कृपा की तुमने कि अब न तो नहाना पड़ता न आप जश्न लेना पड़ता मौज से पेड़ का नीम का पत्ता खाते हैं और मौज से बैठे रहते हैं अपन अब तो कोई काम ही नहीं रहा न जनेऊ ने चोटी कुछ ने। नहीं है न जनेऊ ने चोटी तुमने तो हमको बिल्कुल बेफिक्राइ ये मन है वो ऐसा मन जो गाली का भी मजा लेते हैं कोई बहन बेटी की गाड़ी दे और मन कहे देखो तुम तो इनको रिश्तेदार नहीं मानते थे पर ये बन गए <laughs> ये तो जमाही की जगह पर आ गए ये तो बनोई की जगह पर आ गए है ना ऐसा मन चाहिए हो ऐसा मन चाहिए ये दुनियादारों का मन ही है जो उनको दुख देता है और तो मन ऐसा चाहिए वशीकृत मन चाहिए सुस्थ मन चाहिए वो तो आत्मा से मिलेगा और ये जो दुखदाई मन हम लोगों ने आज जोड़ लिया है अपने साथ मन को शुद्ध करना चाहिए धर्म तो से मन शुभ होता है उपासना से मन शुभ होता है योग अभ्यास से मन शुभ होता है और ये शुद्ध मन आत्मा के साथ मिलता है आत्मा इसमें भरपूर है जैसे देह में प्राण प्राणवायु भरपूर है वैसे प्राण प्राणवायु में मनोमय पुरुष भरपूर है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद और आदेश ये पांचों उसके आत्मा हैं। अब इस मन को पहले खूब तरह से समझ लो कि मन की वृद्धि क्या है और मन का अवयव क्या है एक बात ये है मन की कि मन आपको वो बात बताएगा उसमें वो तो इशारा करने का सामर्थ्य है जिसको वो खुद नहीं देख पाता है जो आवाम मनस्गम्य है जहां वाणी की गति नहीं जहां रेग गजो शाम अथर्भ की गति नहीं जहां आदेश की गति नहीं जहां मन की गति नहीं उस चीज को इशारे से दिखा सकता है ये मन अगर आप मन को सधा दो तो ब्रह्मणु जो है वो गणेश अवांग मनसगम में जो ब्रह्म है बांग मनसा गोजर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का भी ये इशारा कर लेगा हो शांत होके के उसमें बैठ जाएगा कहाँ बैठे थे बता देगा इसलिए ये मणि जो है आप शरीर को आत्मा मत मानो प्राण को आत्मा मत मानो ये मन पर एक नजर डाले और ये क्रम नहीं कहोगे कि हमने साइंस से ब्रह्म को देख लिया है तो साइंस में जिस मशीन से तुम ब्रह्म को देखोगे उस मशीन के पीछे तो तुम रहोगे और मशीन की नोट पर आगे को ब्रह्म रहेगा ब्रह्म बिना तादाद के देखा नहीं जाता ब्रह्म वो होगा जो अपने से अभिन्न होगा जो अपने से भिन्न रूप में देखा जाएगा वो माने देश देशकाल वस्तु से अपरिचिन्न सजातीय विजातीय बिजाती भेद से शून्य नहीं होगा ब्रह्म वो हो होता है जो अपने आत्मा से अलग नहीं होता ब्रह्म वो हो होता है जिसकी सुरक्षित परिवस्तु तो नहीं होती ऐसे ब्रह्म को आप मशीन से नहीं देख सकोगे उसके देखने की जो जुटली है जरा एक बार भीतर भीतर हटो भीतर घुसो भी नहीं वो बाहर जाने से नहीं दिखेगा इधर घुसने से भी नहीं मिलेगा एक बार पीछे को हटो बसमन अभी मन के बात एक विज्ञान नाम की कक्षा है उसके पीछे एक आनंद नाम की कक्षा है उसके पीछे भी अज्ञान है